जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष भाग भागतेर जल प्रबंधन साथियों जैसे मैंने पहले दिन आपको बताया था और आश्वस्त भी किया था 100 प्रतिशत की शून्य लागत आध्यात्मिक खेती में केवल 10 प्रतिशत पानी चाहिए 90 प्रतिशत बचत इस इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह कि मेरी विधि में कुए में कितना पानी है हम देखते नहीं तालाब में पानी कितना है हम देखते नहीं बांधों में कितना पानी है डैम में हम देखते नहीं इसकी आवश्यकता ही नहीं है ईश्वर ने हमें पानी का मास अगर दिया है वो हवा हवा पानी का महासागर है उस हवा के पानी का हम उपयोग करते हैं बारिश काल में वर्षा काल में 90 प्रतिशत नमी होती है 90% परसेंट रेलिट ह्यूमिडिटी यानी सौ लीटर हवा है तो 90 लीटर पानी है बाष्प के रूप में शीत काल में पैंसठ प्रतिशत नमी होती है यानी सौ लीटर हवा में पैंसठ लीटर पानी है और ग्रीष्म काल में 35 प्रतिशत यानी 35 लीटर पानी है उल्टा मई में मात्रा बढ़ती है नमी की क्योंकि मानसून पूर्व बारिश आती है भगवान ने हमें महासागर दिया है और उस हवा से पानी को खींचने का काम दो बातें करती है जो झीरोबेर खेती की रीढ़ है ये है ह्यूमस दूसरा है आच्छादन एक किलो ह्यूमस एक दिन में हवा से छह लीटर पानी खींचता है संग्रहित करता है कितना छह लीटर एक किलो ह्यूमस और जड़ों को उपलब्ध करता है जड़ों को रात को यह काष्ट आच्छादन बहुत ज्यादा मात्रा में हवा हाँ से पानी खींचता है और जड़ों को उपलब्ध करता है ये मुख्य स्रोत है मैं आपको उदाहरण दूंगा मई मैं महीने में भर दोपहर को दो बजे अड़तालीस अंशतांश तापमान में आप खेत में जाइए एक सूखे घास का गठा पड़ा है बंडल पड़ा है वो गट्ठे को उठाइए और उसको तोड़ने का प्रयास करें तुरंत टूटता है उसके नमी नहीं है तुरंत टूट जाता है उसके नीचे की मिट्टी उंगली उसे खोदे आपका स्पर्श कहेगा ये त्वचा कहेगी इसमें है कहे, उसमें नमी नहीं है गट्ठा रख दीजिए वापस आ जाइए दूसरे दिन प्रातकाल चार बजे आप उस खेत में जाइए प्रात काल चार बजे वो सूखा गठ्ठा जो था वो उठाइए उसको तोड़ने का प्रयास करिए टूटा नहीं क्योंकि उसमें नमी है नमी है नीचे की मिट्टी देखिए नमी है कहां से नमी आई बारिश नहीं आई सिंचाई का पानी वहां तक नहीं गया आपने सिंचाई भी नहीं की पानी कहां से आ गया इसका मतलब है ये पानी कहां से खींचा से ईश्वर ने सारी व्यवस्था सुनियंत्रित सुव्यवस्थित किया है जन्म से पहले खाने पीने की व्यवस्था कर दी है ये कॉन्ट्रैक्ट वो ठेका आपको नहीं दिया है और न तो सरकार को दिया है पानी उपलब्धि का और खाना उपलब्धि का जीरो बजट खेती में हम क्या करते, है? करते है। हैं वही करते हैं आच्छादन बिछाते हैं वो विघटित होता है ह्यूमस की निर्मित होती है भूमि में ह्यूमस संग्रहित होता है और क्या करता है ह्यूमस हवा से पानी खींचता है और काष्टाचारन हवा से पानी खींचता है और चमत्कार देखेंगे आप चमत्कार देखेंगे मैं उसकी पुनरावृत्ति करना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में और विदर्भ के चार जिलों में तीन साल से गहन काल उसी समय उत्तरी कर्नाटका में गहन काल है सीमा में गहन काल है तेलंगाना के और पश्चिमी तमिलनाडु में गहन काल है और केरला के वायनाड इडुक्की जिले में गहन काल है वहां से मैं घूमकर आया हूं चमत्कार देखोगे पड़ोस का कपास रासायनिक का सूख गया है पड़ोस का सोयाबीन सूख गया है पड़ोस का गन्ना सूख गया है रासायनिक का पड़ोस के अनाज सूख गए उसी मेड़ के बाजू में हमारा खेत खड़ा है हरा भरा है लहरा रहा है फलों से लगा हुआ है ये भी हमने YouTube पर डाल दिया है कोई भी डाउनलोड कर सकते है देख सकते हैं खुलेआम पत्रकारों को लेकर जांच करने के बाद वी हैव द एविडेंसेस इसका मतलब है हमारी फसल क्यों नहीं सुखी इसके दो कारण हैं हमारा आच्छादन क्या किया रात को क्या किया उसने खींच लिया और साथ में ह्यूमस ने पानी खींच लिया और केसाकर्षण भी हमारा काम कर रहा था नीचे की नमी ऊपर ला रहा था चिंता की कोई बात नहीं गहन काल आपके नहीं है पुरातन काल से गहना काल पड़ रहे हैं ये तो चक्र है ये मानसून का चक्र है हिंद महासागर अप्रशांत महासागर इनमें जो हलचल चलती है पानी में उसके अनुसार मानसून अपनी गति और दिशा बदलता है ये क्या है निनो बोलते हैं अल अनो क्या है समझिए जब प्रशांत महासागर के पानी का तापमान बढ़ता है वह कम दबाव निर्माण होता है और हमारे हिंद महासागर का सारा बाष्प कहां चला जाता है उधर चला जाता है यहां काल पड़ता है अकाल पड़ता है मेघ खाली आते हैं ये चक्र को हम बदल नहीं सकते चक्र को बदल नहीं सकते लेकिन एक जरूर कर सकते हैं जो स्थिति है उसमें बदलाव ला सकते हैं जीरो बजट खेती के माध्यम से जरूर ला सकते साथियों अगर ये वास्तविकता है कि हमारी खेती अकाल में भी सुरक्षित रहती है घने घने अकाल हुए सारे पौधे सूख गए फल फल फल पेड़ किसानों के खेत के खाने के लिए मोहताहत हो गई जनता पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है झगड़े हो रहे हैं पानी के लिए हो सकता है ये वैश्विक तापमान वृद्धि के माध्यम से अगला महायुद्ध केवल पानी के लिए होगा ये स्थिति आन पड़े मैंने अफ्रीका में भी यह सब देखा आंखों से तो चिंतनीय स्थिति है चिंतनीय है, चिंतनी है गहन चिंतनीय लेकिन उस अकाल में जब आपके पौधे सूख गए जंगल के पौधे क्यों खड़े हैं हरे भरे हैं क्यों मेरा सवाल है कुछ वैज्ञानिकों ये खेत में पौधे सूखे मेड़ का पौधा हरा भरा क्यों इमली का इमली को अकाल में भी अनगिनत फल बल्कि ज्यादा फल प्रभु की अवस्था है ईश्वर की अवस्था क्योंकि क्योंकि वहां सारा काष्ठ आच्छादन निरंतर पत्ते गिरते रहते हैं मेढो में जंगल में रहते हैं ना उसका ह्यूमस निर्मित निरंतर होती रहती है और ह्यूमस और ये, ये आच्छादन कहां से पानी खींचते है हवा से खींचते तो जिंदा है हरे भरे नहीं तो जंगल कभी के खत्म हो जाते हैं कभी के खत्म ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता इस ईश्वरीय व्यवस्था को सुव्यवस्थापित करने के लिए जल प्रबंधन अतिशय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ख्याल मैं आपको नब्बे बचत हम कैसे कर सकते इसका ये एक उदाहरण बताऊंगा अभी आपने पानी देने के लिए नाली निकाल ली निकाल ली ना नाली ना, ना, आप नाली ना, ना, ना, ना, बोलते ना, क्या बोलते आप नाली बोलते अब आप क्या करते हो पूरी नाली भर देते हो, है ना? हर नाली को क्या करते हो पूरी भर देते हो नाली के समाधान के लिए नहीं जड़ों के समाधान के लिए किसके समाधान आपके समाधान के लिए अब आपने पूरी नाली भर दी हर नाली में पानी दिया कितना पानी दिया 100 प्रतिशत दिया ना अब मुझे बताइए अगर मैं एक हाथ से पानी पीता हूं तो पेट में जाता है अंदो हाथों से पीता हूं तो उसी पेट में जाता है मुझे एक पेटे का दो पेट है अगर दो हाथों से पानी पीता हो तो उसी पेट में जाता है एक हाथ से पानी पीता हो तो उसी पेट में जाता है तो दो हाथों से पानी पीने की आवश्यकता है क्या नहीं अगर मैंने यहां पानी दिया और यहां नहीं दिया एक नाली में पानी दिया नंबर दो में नहीं दिया नंबर तीन में दिया नंबर चार में नहीं दिया तो ये पानी इन जड़ों को मिलेगा इन जड़ों को मिलेगा मिलेगा ना ये पानी ये दोनों प्रोडक्ट के जड़ों को मिलेगा ये पानी दोनों प्रड़ों को मिलेगा यहां डालने की आवश्यकता है <íamos> नहीं क्यों देते हो क्यों देते हो कृषि वैज्ञानिक भी वही काम करते हैं, जाइए आप यूनिवर्सिटी वही देखेंगे आप तने तक पानी भरा है तने तक पानी भरा है कृषि विज्ञान अज्ञान है विज्ञान नहीं अज्ञान भी नहीं इसका मतलब है अगर एक को छोड़कर हमने पानी दिया कितनी बचत हुई पचास प्रतिशत शाहबाश अब जिस नाले में हमने पानी नहीं दिया अगर वहां हमने आच्छादन कर दिया क्या कर दिया आच्छादन भर दिया आच्छादन भरने से क्या होगा ये भूमि से बाष्प उत्सर्जन जो पानी हवा में जा रहा है उसको इक्का हो गया नमी को रोका गया है अगर 100 लीटर पानी देते हैं आप भूमि को तो जो दरारें पड़ती है ना भूमि के सतह पर उसमें से बाष्प उत्सर्जन से 40 से लेकर 60 प्रतिशत पानी कहा जाता है हवा में उड़कर जाता है लेकिन जब आच्छरण भरते हो तो जो उड़ने वाला पानी है कहां रहेगा वही रहेगा और पच्चीस प्रतिशत बचत कुल मिलाकर कितने हो गई बचत अब यह आच्छादन चुप नहीं बैठेगा ये क्या करेगा रात को कहां से पानी खींचेगा हवा से पानी खींचेगा और ह्यूमस तैयार होगा वो भी हवा से पानी खींचेगा और पंद्रह प्रतिशत बचत कितनी हुई कुल नब्बे प्रतिशत बिचत हुई नब्बे प्रतिशत इसका मतलब है जीरो बजट खेती में केवल 10 प्रतिशत पानी इसका मतलब है अगर आपके पास एक एकड़ के सिंचन होता इतना पानी है तो इस विधि से कितना एकड़ सिंचन करोगे 10 एकड़ करोगे आज अगर भारत सरकार के पास इतना सिंचाई का पानी उपलब्ध है जिससे समझ लीजिए कि एक करोड़ एकड़ भूमि सिंचित होती है अगर इस विधि को स्वीकार करते तो कितना दस गुना ज्यादा सिंचन कर सकते नया डैम बनाने की आवश्यकता नहीं है विदेशी पैसा लाने की आवश्यकता नहीं है किसानों को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है भूमि ग्रहण से और अगली नस्ल को खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो हिंसा करेगा वो हिंसा होने की आवश्यकता इसका मतलब है पानी कैसे करना है फिर कहा देना है एक, एक छोड़कर एक नाली में देना है दूसरी नाली में क्या करना है आच्छादन भर देना है ना और जितनी पानी की बचत उतनी बिजली की बचत जितना कम पानी लगेगा उतना ही मोटर कम चलेगी ना अब मोटर कम चलेगी तो बिजली की बचत डीजल की बचत आज भारत सरकार यानी दाम गिर गए हैं खनिज के डीजल पेट्रोल के डाल दाम बीज गए खनिज के तो भी एक साल में 10 लाख करोड़ रुपया खर्च करती काई पर आयात पर डीजल पेट्रोल के आयात पर एक 10 ला, लाख करोड़ 10 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम है विशाल रकम है 6 लाख दे आते हैं छह लाख अगर ये 10 लाख करोड़ रूपये बच गए तो एक गांव को हम 1.5 करोड़ रूपये दे सकते एक गांव को डेढ़ करोड़ दे सकते विकास के इतनी बड़ी रकम है एक दिन वो डीजल समाप्त होने वाला है पेट्रोल समाप्त होने वाला है इसका मतलब है आज बिजली पैदा करने के लिए हम अत्यास करें जिस कोयले पर बिजली पैदा करे वो कोयला समाप्त होने जा रहा है आज भी शुद्ध कोयला हमारे पास मिलता नहीं हम आस्ट्रेलिया से याद कर रहे हैं लाखों टन एक दिन दो सत्य खत्म हो जाएगा फिर कहां से लाओगे इसका मतलब है कि हमें जो अम पारंपरिक ऊर्जा है जैसे सूरज सूरज की ऊर्जा है सौर ऊर्जा है पवन ऊर्जा है और गोबर गैस की ऊर्जा है उसका उपयोग करना पड़ेगा लेकिन पहले तो बिजली की बचत भी करना पड़ेगा इस विधि से अगर 10 प्रतिशत बिजली चाहिए 90 प्रतिशत बिजली की बचत होगी तो जो भी बिजली आज हमारे पास उपलब्ध है उसी बिजली से कितने गुना किसानों को कनेक्शन दे सकते हैं दस गुना ज्यादा किसानों आज जो किसानों की आत्महत्या हो रही है उनमें बिजली नहीं मिल रही इसके भी आत्महत्या हो रही है फसल कड़ी है कुआं खड़ा है पानी खड़ा है बिजली नहीं है मोटर बंद है फसल चौपट तो हुई आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा क्या करेगा इसका मतलब है कि जल प्रबंधन में हमें इस तरह का नियोजन करना है समझ में आ गया